पृथ्वी ग्रह एक झरोखा ४६वां भाग मध्य नोतन युग यानी मायोसिन शून्य ०.५३ करोड़ से २.३८ करोड़ वर्ष पूर्व तक इस समयावधि में वैश्विक जलवायु ठंडी होने लगी थी इस युग में अंटार्कटिका पर बर्फ की परतें जमने लगी थी रैकोनोम और यानी जीवों का इस युग में आविर्भाव हुआ अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप में विशाल कपियों का आविर्भाव हुआ पहले होमनिडिस यानी आरंभिक द्वीपादी जो होमोसेपिय के अभी तक जीवित पूर्वज हैं इसी दौरान प्रकट हुए थे आधि नूतन युग यानी प्लायोसिन शून्य दशमलव एक करोड़ से शून्य दशमलव पांच तीन करोड़ वर्ष पूर्व तक इस समयधि में जलवायु बहुत ठंडी और शुष्क हो गई थी स्तंधारी धरती पर प्रमुख जीव के रूप में उभरे और उनके एक समूह का तीव्र विकास हुआ यह आरंभिक समूह वर्तमान मानवों का पूर्वज था पहले औस्टोपित यानी मानव और कपियों दोनों से समानता रखने वाला दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में रहने वाला आरंभिक होमोनिडस इसी युग में प्रकट हुआ चतुर्थ कल्प 0.18 करोड़ वर्ष पूर्व से अब तक अत्यंत नूतन युग 8000 वर्ष से 0.18 करोड़ वर्ष पूर्व तक पृथ्वी का पिछला हिमयुग इसी अवधि में आया था इस दौरान धरती की सतह के एक चौथाई भाग पर ग्लेशियर फैल गए थे वर्तमान मानव का आविर्भाव और उनका फैलाव इसी युग में हुआ पहले मैमत और मैशोड इसी समय धरती पर प्रकट हुए युग 8000 वर्ष पूर्व से वर्तमान समय तक इस दौरान पहला आधुनिक मानव प्रकट हुआ यहाँ तक पृथ्वी ग्रह एक झरो का नाम का यह पुस्तक समाप्त है